भागवत महापुराण भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। श्रेष्ठे मनो मालिन्यादुर्वाच भवेश दक्षोतृवत्व अकोत्म सती विदुर्जी ने पूछा ब्रह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया चराचर निर्भरम शांत विग्रह आत्मा रामम कथम देश महतदाचा ब्रह्मण जा मतुष्व विद्वेश महादेव जी भी चराचर के गुरु वैर रहित शांत मूर्ति आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेश कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्च प्राणों का बड़ी दे दी यह आप मुझसे कहिए मैं त्रिवाच पुरा विश्व सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुघा मुनियोन तविष्ट ऋषय मैत्र जी ने कहा विदुर जी पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि एवं अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उसे सभा में प्रवेश किया वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे उठन सदस्य स्वाधिष्णेस उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने, -अपने से उठकर खड़े हो गए भगवान साधु सत्त अजमलो का गुरु अनु साध तथा गया इस प्रकार समस्त सभासदों से भली सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्र्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा बैठ गए परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे फिर कहने लगे श्रोयताम ब्रह्मषय में सहदेवा देवा सहाग्न साधु नाम ब्रतो ना ज्ञान चमत्सरा देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मषिगण मेरी बात सुने मैं न संधि या द्वेश नहीं कहता बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ अयम तुलोकपाला यशोघ्नो निरपत्र सदभिरा चरित पंथाणे नूषि यह निर्लज महादेव समस्त लोक पालों की पवित्र को धूल में मिला रहा है देखिए इस गमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है ऐस में शिष्यता प्राप्तुरग्रहित पाणी विप्राग्न मुखत सायु साधु गृह साक्षा वाचा बंदर से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री शरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है उचित तो यह था कि वह उठकर मेरा स्वागत करता मुझे प्रणाम करता परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया लुप्त प्रियायाचय मानने भिन्न से तबे अनिछ्यम बालाम शुद्रा वो सति गिरा हाय जिस प्रकार शुद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भाभी बस इसकी अपनी सुकुमारी कन्या दे दी इसने सत्कर्म का लोभ कर दिया यह सदा अपवित्र रहता है बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है प्रेतावाशेष घोरे सोम सु, प्रेते भूत गणे वृत अडत्युन्मत्त वनो दुप्त कैसो रुदन यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों को साथ घूमता रहता है पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है कभी हंसता है कभी रोता है किताभ स्म कृत स्नान प्रेतन थे भूषण शिवापदेशोशिवत्म बजन प्रिय पति प्रमथभूतात्मकात्म तस्मादनाथा नौचा दूषद मैया साधी दत्ता बत्त माध्वी चोदिते परमेशिना वह सारे शरीर पर चिता का अपवित्र भस्म लपेटे रहता है गले में भूतों के पहने पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है बस नाम भर का ही शिव है वास्तव में पूरा अशिव अमंगल रूप जैसे यह स्वयं मतवाला है वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं भूत प्रेत प्रमथ आदि निर स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी मैत्रेवाच त्रिवाच वि अप्रतीपम अवस्थित दक्षो था श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया वे पुरुवत निश्चल भाव से बैठे रहे इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को तैयार हो गए दक्ष ने कहा यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले निषिध्यमान सदस्य मुख्य दक्षो ग उपस्थित मुख्य मुख्य सभा सदों ने उन्हें बहुत मना किया परंतु उन्होंने किसी की न सुनी महादेव जी को श्राप दे ही दिया फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए दोषितः दक्षाय ये जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदेश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दिया है तो वे क्रोध में तमतमा उठे और उन्हें दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था बड़ा भयंकर सात दिया दृष्टि तत्प्र भवेत वे बोले जो इस मरण शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व से विमुख हो रहे हैं। रही कर्म तंत्र विद्यधि बद्वा पराभे ध्यान विमृतात्मा गति पशुः क्षो बस्तमुखो चिरा यह चतुर्मास्य यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है यदि अर्थवाद रूप वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है यह साक्षात पशु के ही समान है अतः अत्यंत स्त्री और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए विद्या बुद्धि विद्याम कर्म मैया महो जड़ संसर चामुम अनुसर्वावान पुष मधुंधे न समूह यह मूर्ख कर्मय अविद्या को ही विद्या समझता है इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे वेदवाणी रूप लता फल रूप, पुष्पों से सुशोभित है उसके कर्म फल रूप, मनमोहक, गंध से इनके हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मो के जाल में ही फंसे रहे सर्व भक्षा दुझा धृत विद्या तपोव्रता दे राम याचका विचरण ये ब्राह्मण लोग भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें तस्व साप्वाय वृगो प्रत्याप्रंडम धुराज्रत धराये चेचता सीपंथि नंदी स्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगुजी ने यह दुस्त शाप रूप ब्रह्म दिया जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों नष्ट शौचा मूढ़ जटा भस्मा सिधारिण विसंतो शिव दीक्षायाम यम सुरासव ब्रह्म ब्राह्मण परिनिंद जो लोग शौचाचार विहीन बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों जिसमें सुरा और आसो ही देवताओं के समान आदरणीय है अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं श्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है न शिव पंथा सनातन यम पूर्वेशान संतु प्रमाण धनादन त्रम परम शुद्धम सताम वर्तम सनातनम विगर्जातपाचणम दैवत्र भूतराट यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है पूर्व पुरु पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं भगवान निश्चक्राम तथा किंच मैत्रे जी कहते हैं विदुर्जे भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों से ही चल दिए ते सत्रम सत्र परिवत्सरान संथा महे श्वास ये जो हरि आप्लुद्व य गंगा जमुन यान्वता विरजेनात्मना सर्वे स्वस्व धावयजुस् वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ एक हजार वर्ष में समाप्त होने वाला था उसे समाप्त कर उन पूजा ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए इतम्भाव भागवते महापुराणे वारम्हश्याम सितायाम चत स्कक्षपू नाम द्वितय